परोश ज्ञान है ना वो परोश ज्ञान क्या शब्दों का जाल है कहीं ना कहीं वो भी फंसते ही रहते हैं, बार, बार होते हैं।, एक मा आते हैं अपने काल माया ने हमें बंधन में कैसे डाल दिया था ऐसा क्या गारंटी है अब हम माया का मान लो ब्रह्म विद्या से उच्छेद कर भी लिये या उच्छेद हो जाए भविष्य में एंड दोबारा ये माया आत्मा को अटैक नहीं करेगी इसमें क्या गारंटी बड़ा मुश्किल है उन्हें क्या समझा अब उन्होंने ये मान के बैठे हैं ना कि माया ना कोई तो स्वतंत्र वस्तु है और वो आत्मा को पकड़ लिया था कभी अनाधिकाल में अब दोबारा वो आकर के पकड़ सकती मैंने वो आत्मा से बिल्कुल स्वतंत्र को माया तत्व तो मान रहा सारा वेदांत क्या पढ़ा फिर समझ में नहीं आया हमें ये नहीं समझना तुमने वेदांत पढ़ाई क्या अलग कोई स्वतंत्र वस्तु हो तब वो लौटेगा फिर फिर बंधन में डालेगा अब इस तरह के अनेक आते हैं इस प्रकार के लोग जो वेदांत पढ़े हैं और की तरह बढ़िया प्रवचन करते हैं मुंबई वगैरह सब जगह उनका फेमस है नाम है और हजार हजार इकट्ठे के सुनते हैं बहुत बढ़िया बोलते है हमारे पास आते हैं यही समय प्रश्न रखते क्या करते कई बार चले मान लिया माया मिथ्या है कहते हैं कि उसकी मिथ्या तो मानो निश्चय भी कर लिया मिथ्या तो माया दोबारा सक्रिय नहीं होगी सुचा प्रमाण मान के चले मिथ्या माया सक्रिय हुई थी ना कभी फिर दोबारा नहीं होगी कि सूचा प्रमाण यानी इसलिए कहा गया है कि मिथ्या माया सक्रिय हुई थी बार बार आचार्य शंकर कर्तव्य जिसको दिखाई दे रहा है उसके लिए और अपवाद प्रतिशम समझा रहे हैं सारी श्रुतिया समझा रही है जिसको दिखाई नहीं दे रहा है उसके लिए तो ना ना ना है ही न कभी थी न होगी कभी न वर्तमान में सक्रिय जिसको दिखाई दे रहा है उसके लिए सक्रिय वास्तव में तो है नहीं जो वास्तव में है तब तो तीनों कालों में नहीं है वो तो भविष्य में कैसे आ जाएगी दोबारा तो इस तरह की बातें संशय तब तक बनी रहेगी मरना, आमरणा मरण पर्यंत लगातार लगा हुआ रहता है गंगा स्रोत के समान निरंतर अंदर कुकुड़ाते रहेगा छोड़ेगा नहीं वह जो संशय धारा चली थी विच्छेद माया थी वह भी नष्ट हो जाता है विज्ञान उत्पत्ति के साथ साथ प्रवृत्ता प्रवृत्ता एवं न निवृत्ता जो अभी तक तो प्रवृत्त थे वो निवृत्त हो जाते है अस्िन्न संशय से निवृत्त विद्य जिसका संशय निवृत्त हो गया और अभी ते निवृत्त हो गई ईयान विज्ञानोत्पत्ति प्रात नवृत्त फला ज्ञानोत्पत्ति स्वभावी चीयंतरमाणी विज्ञानोत्पत्ति के पूर्व काल पर्यंत जन्मांतरादियों में जो अप्रवृत था वह समस्त संचित कर्म और ज्ञानोत्पत्ति काल पर्यंत ज्ञानोत्पत्ति के सहित उपस्थित जितने भी इस जन्म में किए गए क्रियामान कर्म वे सारे के सारे चीज क्या है नानो ये तो जन्म आरंभ कहानी प्रवृत्त फलत था इस जन्म के इस शरीर के जो आरम्भक है प्रारंभ कर्म वो नष्ट नहीं होंगे क्यों तो प्रवृत्त फल वाले हैं फल देने के लिए शुरू कर चुके हैं अब इसलिए उनका नाश नहीं हो सकता दृष्टान दिया जाता है इसमें छूटा हुआ बाण के समान बाण तीन प्रकार का है एक बाण वो है जो तर्कस में पड़ा हुआ है दूसरे बाण वह है जो धनुष पर चढ़ा हुआ है और तीसरा वो है जिसको अपने छोड़ दिया छूटने के पश्चात आपको यह बोध हो गया कि आगे में वहां गाय है तो छोटा हुआ बाढ़ को आप रोक सकेंगे उसकी दिशा को बदल सकेंगे नहीं वो तो लक्ष्य तक जाएगा लेकिन जो दूसरा छोड़ने के लिए तैयार था जो ध्वंस पर चढ़ा हुआ, उसको तो आप रोक सकते हैं अभी आपके हाथ में और जब तर्कस में है उन्हें भी आप नहीं छोड़ेंगे आपके अंतर में इसी तरह से यहाँ पर भी संचित कर्म जो तर्क से पड़े हुए भविष्य में कभी ना तो फल देने को होंगे वो, एक हो है जो अभी फल देने को अगला जन्म के लिए देने के लिए तैयार तो हो रहे हैं जो धनुष पर चढ़ा हुआ है ये दोनों का तो नष्ट हो जाएंगे लेकिन जो आगे है वो तो छोड़ चुका है फल की और अभिमुख है उसको चुको तो या बदल नहीं सकता इसलिए कहते कि देखो तस्विन सर्वज्ञ असंसारिणी परावरे परंच कार्य बना और कार्यान बराबरे प्रवर फल वालन से उतरसते होंगे और सर्वज्ञ जो संसारिणी परावरे तस्वीन सर्वज्ञ संसारी वर्वज्ञ जो इस संसार में रहने वाला तो वो इस संसार में रहते हुए ही परावरे पर जो कारण रूपेण ब्रह्म अवरमण कार्य रूपेण ब्रह्म कार्य कारणात्मक तो स्वरूप इन दोनों की कल्पना का दृष्टान शुद्ध आत्मा का जब अनुभव करता है तस्वीर बराबर साक्षा अहम अस्मी जी दृष्ट साक्षात अहमेव अस्मी ऐसा जब वो अनुभव करता है संसार का उच्छेदात मुचित तरह वह संसार का कारण से ही का उच्छेद हो से वह सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है क्रियमाणी गृहिया ग्राहिया टिप्पण कार करते का विज्ञान उत्पत्ति काले तदभाव असंभवा विज्ञान उत्पत्ति काल में कोई कारण तो होता ही नहीं है इसलिए ज्ञान सभावी नहीं क्यों कहा अभाषी कारण क्षण आगामी न, आगामी कर्मचा विद्यमान शरीर के अंदर जो भी भविष्य में होने वाले कर्म है वे भी कर्म सब उसके लिए तो नष्ट ही है ज्योतिषां ज्योतिष विदो विदो उसी अर्थ को ही संक्षेप से कहने के लिए अगला मंत्र और आरंभ करते तीन मंत्र क्योंकि श्लोक में अति संक्षेप बात था उसी को अब विस्तार किया जा रहा है तीन मंत्रों के तरह विस्तार से समझाएंगे ये बीज रूपे न कहा हुआ है विद्युत ग्रंथ इत्यादि से उसको आगे तीन मंत्रों के तरह विस्तार करेंगे उक्त सेवा संक्षेप उत्तरे मंत्रा त्रयोपी संक्षेप कथन करने वाली जो बात है उसी को उक्त अर्थों को ही दोबारा आगे के तीन के द्वारा स्पष्ट करेंगे यदि भी मंत्र और संक्षेप हो जाता है मंत्र क्या है और भी संक्षेप हो जाता है ब्राह्मण का विस्तार लेकिन यहाँ पर मंत्र पर मंत्र कि पूरा मंडल को पुरुष मंत्र भाग का है इसलिए एक मंत्र भाग में मंत्र भाग में कथित तो एक तत्व को समझाने के लिए दूसरे मंत्र भाग का दूसरा मंत्र को लेकर के सम्मिलित किया जाता है इसे दोनों ही संख्या है लेकिन वो एक मंत्र से तीन मंत्र हो गए अन्यत्र से तीन मंत्र उदृत कर लिया तो इस कारण से उसका एक तरह से व्याख्या होरणमय पर कोश है कहते हैं कि भाई ये हिरणमय परकोष कौन सा है बुद्धिवृत्ति के प्रकाश में जो परम कोश विशुद्ध तो है वह विशुद्ध विरजम ने विशुद्धम कलाओं से रहित्र ब्रह्म तत्व प्रकाशमय बुद्धिवृत्त्यात्मक जो प्रकाश में हिरण में इसलिए हिरण में न प्रकाश में कोश युवकोश परम कोश है परे कोशे उनकी जो है इसको तो कोई अंत ही नहीं कभी खत्म नहीं होता कभी बुद्धि की वृद्धिया खत्म हुई अनाधिकार से चले आई हुई है और अभी तक चल ही रही है और आगे भी याद अविद्या ता चलती रहेगी और जीवन मुक्त याद शरीर तात्पर्य चलती ही रहेगी इसे इसको कहा दिया परे कोश उसमें वह विशुद्ध कलांश रहित ब्रह्म तत्व जमान है प्रतिबोध अदम किर पर पड़ा है बोलम बोलम प्रदी यदीतम भक्त देव प्रतिबोधवीतम ब्रह्मा प्रत्येक बोध के साथ सामान्य आकार से व्याप्त होकर के सकल वृत्तियों में प्रकाशित प्रकाश रूपा है वो देव सदा प्रकाशित है वो यहाँ तु विशुद्ध है विरजम भी कहते हैं शुभ्रम भी कह दिया इसीलिए ज्योतिषाम ज्योतिषु विरजम से विशुद्ध हो ही गया वह कलाओं के कारण अशुद्धियों को निकल करके निष्कल विशुद्धता पहले ज्योतियों के अभी ज्योतिष स्वरूप अत्यंत विशुद्धता है दूसरा ज्योतिषां ज्योतिष तुभ्रम संपूर्ण ज्योतिर्ण पदार्थों के विद्यमान वहा ज्योतियों का भी विशुद्ध स्वरूप वह परमात्मा का स्वरूप ब्रम है तत्म विधो विधो वह यही तत्व तो जिसको आत्मज्ञानी पुरुष लोग हृदय में साक्षात्कार कर लेते हैं वह तो यही तत्व तो समझो में जो में जन्मयोतिमय में बुद्धि विज्ञान प्रकाश है बुद्धिवृत्ति अवद्योग प्रकाश है बोले ना परे कोशे कोश ही वाते है जैसे तलवार का कोश होता है होता है तलवार का जो म्यान होता है उसी के समान यह भी कोश के समान कोश है वृत्तियों का आत्मस्वरूप उपलब्धि स्थान क्यों आत्मस्वरूप की उपलब्धि का वह स्थान है कैसा असी उपलब्धि स्थान कोश जैसे असी तलवार उपलब्धि का स्थान कौन सा है मान है प्रकार से इस आत्मानुप आत्मानुभूति की उपलब्धि का स्थान कौन होगा है इसलिए इस हार्दाकाश जो वृत्तिमय है उसको कर दिया कोश है तो सर्वाभ्यंतर पाज गौर है तो है क्योंकि सर्वाभ्यंतर भी है और परे क्यों परम क्यों है क्योंकि सर्वाभ्यंतर उसके भी आभ्यंतर कुछ नहीं हार्दाकाश के भी आभ्यंतर उससे भी सूक्ष्म कोई और चीज नहीं कारवाय फिर प्रमय इसलिए समस्त बाह्य कार्यों के अपेक्षा से आभ्यंतर है वो तस्मिन भी रजम अविद्या आदि अशेष दोष रजो मलवर्जित तस्मिन उस पर कोश में आर्धाकाश में जब अनुभूति हो जाती तो अविद्या आदि से जन जो अशेष दोष कृपा जो है अर्थात मल है उससे रहित हो जाती सर्व महत्वात् सर्वात्मत्वा छी में महान है और सभी आत्मा है दोनों अर्थ घट सकता है महत्व ले लिया और जो है भी ले लिया सर्वात्म छ क्योंकि सर्व रूप सर्व सर्वम पश्य पहले कह चुके हैं ना सर्वासन सर्वम पश्य सर्वरूप ही है वो अतएव वो कैसा है सर्व महत्व ना है निष्कलम निर्गद कला ये स्मार निष्कलम निरवयम निर्गत है नि नि निकल चुका है ये अविद्यमान है कला है जिसमे उस ब्रह्म है तरवयम तो वित्यर्थ किसी भी प्रकार के अवयव अवय भाव असिध यहाँ शंका तो होगा भाई अपने का एक बात प्राण हो जाए का है उसे उत्पन्न है कते नहीं नहीं वास्तव निष्कल है चा, शुक्र जिसलिए विरज है और निष्कल है इसलिए वो शुक्र शुद्धम शुद्ध होने के कारण ज्योतिषाम सर्व प्रकाश आत्मा अग्नि आदि ज्योति जो सूर्य आदि है ना अग्नि सूर्य चंद्रमा आदि जितने भी ज्योतिर्मय पदार्थ माने जाते हैं सर्व प्रकाश राम प्रकाश, प्रकाश सर्व जिसको माने जा रहे हैं उन सबका भी बहुत प्रकाश है उन सबका भी अवभा है अग्नि आदि नाम अपनी ज्योतिष अंतर्गत ब्रह्मात्म तो चेतन ज्योतिर्मित नि, में तीर्थ है क्योंकि अग्नि आदिओं में जो जो ज्योतिर्मय पदार्थ व्यवहार हो रहा है वो इसलिए की उन अग्नि आदियों के भीतर में अंतर्गत विद्यमान जो ब्रह्म चैतन्य रूपा ज्योति है तनिमित अग्नि आदि में ज्योतिष का तो व्यवहार होता है तथि परम ज्योति ही इसलिए परम ज्योति परमाक्योति तदस्मित प्रभव ज्योतिष मान हानि में श्लोक में यही कहता है तत्मक ज्योति तदस्म तो परम ज्योति है परम ज्योति ये अन्य औ भाष्य आत्मज्योति वही पर ज्योति मानी जा सकती है जो अन्य समस्त को भाषित करने वाला हो, और वकार है और वह कारण वास्तव ज्योति तद्य विद आत्मा स्व शब्दाद विषय प्रत्यय साक्षरम ये विवेक आत्मयता है आत्मयता बदल गया अपने आत्मा को आत्मा की पोती में पढ़ावा आत्मा को जान लिया आत्मा जानने लायक चीज ही नहीं है तो स्वयं है कैसे जानोगे भी आप पढ़ के जान लिये तो अब जाना ही नहीं उसको हा शब्दार्थ जान लिए अनुभूति होने के बाद नहीं कह मैंने आत्मा को जान लिया लो नीचे तस् मतम तस् का स्पष्ट तो इसलिए कहते हैं आतंक ने स्वेवि कहेगा शब्द आदि विषय बुद्धि प्रत्येक साक्षी के रूप में अनुभव करता है शब्दादि विषय बुद्धि प्रत्येक्ष कौन जाने का जो विवेकी लोग हैं वे विजान प्रत्ये आत्मविदा वे उन्हें का जाता आत्मविद्या तद विदु आत्मा तो के अनुसंधान आत्म तो प्रत्यय करी अनुसारी मैं अनुसंधान करने वाले जो लोग विवेक लोग है वही लोग इस बात को अनुभव करते हैं समझते हैं परम ज्योति असम तद विदु हो जिसलिए वह परम ज्योति है इसलिए वे लोग उस चीज को समझ पाते हैं उसी प्रकार है जैसे अरुन्धति नक्षत्र को देखने के लिए भी स्वच्छ दृष्टि चाहिए बड़े तरीके से शाखा चंद्र न्याय है।, है ना अरुण जी दर्शन न्याय इसलिए कहा था। वो तो द्वितीय ये जो चंद्रमा है वो कुछ क्षण के लिए होता है उसके अंदर आपको देखना है ढूंढ ढूंढते फिर होगा आकाश में दिखता ही नहीं आप देखते ढूंढते दे रहेंगे इतने बता जिस प्रकार से शाखा के माध्यम से उसको दिखाया जाता है उसी प्रकार यहां पर के पश्चात पति पत्नी को अरुण के नक्षत्र दिखाया जाता है रात्रि में कैसे दिखाएंगे अब यही रास्ता उनको अपनाना पड़ता है वो देखो बड़ा है मेरी अंगुली के ठीक सामने देखो पीछे खड़ा तो अंगुली के आधार से वो देखेंगे बड़ा नक्षत्र को वो बड़ा नक्षत्र इधर देखो एक छोटा सा दीकर है हाँ दिखता है उसका पीछे छोटा सा है दिखो बड़ा गौर से देखेंगे हाँ दिखा दिखा बस उसी का नाम अरुंद तो जिस प्रकार से वहां तक तो पहुंचाया जाता है उसी प्रकार उस परम ज्योति पर जाने के लिए हमें बुद्धिवृत्तियों को आज कर लेना पड़ेगा नेत्र तो हृदया हार्द आकाश में विद्यमान समुद्र व्यापक होता ही हृदय में विशेष रूप अनुप्रद्धि का जो संभावना है वह तभी है जब हम इन वृत्तियों के सहारे हम उस सामान्य प्रकाश जिसके कारण से बुद्धि समस्त वस्तुओं को प्रकाश इस प्रकाश को लेकर के यह बुद्धि प्रतिबिंबात्म प्रकाश के माध्यम से सारे जगत को प्रकाशित कर की रश्मि का एक किरण को जैसे आप इधर फेंक देते हो और उससे सब ढूंढ लेते हो चीज को उसी प्रकार से वहां पर भी है तीसरे क्या अस्मात्म ज्योति ही इसलिए असम समस्त पदार्थों से भी परम ज्योति है तस्मात् तो तो इसलिए विवेक ही उसे जान पाते है न इतरे बाहर प्रत्यार सारिण हो जो बाहर के अनुसंधान करने वाले लोग हैं बाहर में आत्मा को ढूंढ रहे हैं बाहर के विषय में आसक्त करके जो है लगे हुए हैं ऐसे लोग कभी उस आत्मा का अनुभव नहीं कर सकते न तूर्य भात न चंद्रदारकम ने मित भांति कुमि तमेव तो भांतम मनु भाति भाति आपने कहा उस आत्मा को ज्योतिश्याम ज्योति खत्म है उस आत्मा को आप ज्योतियों का भी ज्योति ज्योतिमय पदार्थों का भी वो ज्योति है न प्रकाशमय पदार्थ जिसको माना जा रहा है वास्तव में प्रकाश मयों का भी प्रकाश स्वर्ग कारणीभूदा प्रकाश हुई है ये आपने कैसे कह दिया क्योंकि नीति न चंद्रकम क्य हजार सूर्यों के द्वारा भी आप उस आत्मा को देख नहीं सत्य आत्मा को प्रकाश नहीं तो था, कहा है ना। कि था जिन एक हजार सूर्य ने एक कारावे वह प्रकाश वो दिव्य होगा उससे भी दिव्य है कि दूसरे न्याय प्रकाश का भी कारण प्रकाश है कहते यहाँ पर सूर्य वहाँ पहुँच नहीं सकता अर्थात सूर्य के प्रकाश से वह आत्मा प्रकाश आत्मा को आप प्रकाशित नहीं कर सकता ऐसा और आत्ता जो ब्रह्म तत्व है वह ऐसा वृक्षण तत्व है सबको प्रकाशित करने वाला होने के कारण से वह सूर्य भी उसे प्रकाशित नहीं कर सकता चंद्र ताराओं को कहने की क्या जरूरत है न इमा भांति कुथो यमग्नि ये जो भयंकर बिजली चमक है वह भी जब उससे प्रकाशित नहीं कर सक्षण भर के लिए भी अग्नि टिटमटाने वाली है क्या करेगी बेचारी क्यों चुकी तम ये भान तमु सर्वम उसके प्रकाश का प्रकाशित हुए जाने पर ही अन्य सभी प्रकाश के द्वारा अन्य वस्तुओं को प्रकाशित करने में समर्थ होते हैं तस्व भाषा उसी प्रकाश के माध्यम से सर्विदम विभा ये सूर्य आदि के वास्तव में प्रकाशित होते हैं यदि वो प्रकाशित रहा मुर्दे को क्या मालूम ये सूर्य है ये चंद्रमा है मुझे दिन में ले जा रहे हैं रात में ले जा रहे हैं क्या मुर्दे को समझ में आएगा जब जाए तब ले जाओ जा फंग दो, दो मुर्दा क्या कर लेगा कुछ नहीं कर क्योंकि जिस विशिष्ट आत्म चैतन्य को बुद्धि में अनुभव करता होगा वह सारा चीजों तो ग्रहण कर रहा था अब वो नहीं रह गया उस मुर्दा के अंदर इसी कारण से वो नहीं जान पाता है इसे ज्ञापन होता है जब आत्म चेतन के प्रति में विशिष्ट जो बुद्धि विद्यमान नहीं है तब तो जगत का कोई भी वस्तु प्रकाशित नहीं कर सकते सूर्यादी है ये भी हम नहीं कह सकते सोते रहते घर आटे मार के दिन से ज्ञापन में दिन में सोरे में सोरा घर आटे भी पहुंच गया बैठे-बैठे सो जाते लोग ये भी बताने उन्हें भी हमें कहे सोने का तो जगह नहीं है अखबार में चिल्लाते फिरेंगे सोया क्यों तो कहने के तत्पर युवा नई जब तक हमारे अंदर उस बुद्धि के माध्यम से आप तो प्रकाश के द्वारा ही हम इस जगत को प्रकाशित करेंगे तब तो, तो ये प्रकाशित होने वाला नहीं तस्य भाषा सरम विभादी ये सब कुछ उसी प्रकाश से ही भाषित हो रहे हैं भाषिक कदम ज्योतिषार्थ्युच्छते न तस्त्र स्वात् ब्रह्मणी सर्वाभाषको भी सूर्य न उस सर्वात्त ब्रह्म तत्व में सकल चतुर्थ को प्रकाशित करने वाला सूर्य भी कभी भी वापच नहीं है सूर्य उसे प्रकाशित नहीं कर सकता तल प्रकाशित व्यता कहने सूर्य उस को प्रकाशित नहीं कर सकता सॉरी तस्वीर तो भाषा जो है वह उसी का भाषा के आधार पर सर्वमान्य अना जातम प्रकाश ऐसा सूर्य सूर्य है तो उस ब्रह्म का ही भाषा प्रकाश को लेकर के सर्वमान्य अना जातम जो कुछ भी मैंने अनात्त तो वस्तु है तो उन सबको प्रकाशित कर रहा है न तो तस्व तस स्वतः प्रकाश सामर्थ्यम सूर्य अपने आप में प्रकाशन करने का सामर्थ्य वाला नहीं है जैसे बुद्धि अपने आप में चढ़े और तो प्रकाशित नहीं कर सकती सूर्य आदि उसी प्रकार से चढ़े अपने तो आप जो है प्रकाश में पदार्थ नहीं है कि वो उस प्रकाश रूप होकर के जो प्रकाशन कर सके और तो आत्मा, आत्मा का ही प्रकाश है से वो प्रकाशमान हो रहे आत्मा का प्रकाश तो हमारे अंदर भी हम सूर्य के जैसे क्यों तो नहीं जमा ये तो अपनी अपनी उपाधि की महिमा क्या करें उपाधि वाला मामला बन जाता है ना फिर जैसी उपाधि खड़े हो गए ब्लैक के सामने और कहोगे कैसा है मेरा चेहरा नहीं दिखाता है अरे भाई तुम्हारे चेहरा कैसे दिखाएगा तो ब्लैक है दर्पण थोड़े दर्पण में तो दिखाई देगा उसमें तो नहीं दिखाई देगा काला कांच के सामने खड़े हो जाओ तो यहा होगा वहां कैसे दिखाई देगा क्योंकि दिखने का पीछे उपाधि में जो आवश्यकता है वो नहीं है ना उसी प्रकार से हमारी उपाधियों के भेद के कारण से अलग अलग उपाधियों में वह चैतन्य का विशिष्ट जो प्रकाश है जिसके माइन सदर व्यवहार होता है वह विशिष्ट प्रकाश है तारतम्यता हो जाता है सामान्य प्रकाश तो सर्वत्र व्यापक वह एक है और अद्वितीय है कोई अंतर नहीं है लेकिन उस सामान्य प्रकाश जब विशिष्ट प्रकाश रूपण बुद्धिया उपाधियों में ग्रहण होता है तो का भेद की महिमा है। उसकी सामर्थ्य की न्यूनाधिकता के कारण से उसकी सामर्थ्य की न्यूनाधिकता कहा जाए स्वागत वासना रूपी मद की न्यूनाधिकता का के कारण जिसमें अधिक से अधिक मद है तो समझ में कहा जाएगा जितना भी वे या भले मेरे भय कहा गया अरे भाई तुम्हारी भैंस की बात से कहा तुमने कभी को भी वेदांत सुन रहा था अरे था। तो बेटन वेदान भाई ने तो महात्मा की सेवा बहुत किया चतुर्मा ग्वाल पाल ने भगवाल तो पाल ने कहा कि भाई महाराज आपने बहुत सेवा हमें जितना अपने अकल से कर सकता हूँ किया हूँ कुछ तो कृपा कर दो आशीर्वाद दे दो ठीक है महादेव आपको क्या आशीर्वाद चाहिए बस हमको ऐसा करो जैसे आप बैठे रहते ना सब ऐसा हमको कर दो हमें ऐसे बैठना चाहते हैं तो, तो, तो चलो अब क्या करे अब चार महीना सेवा के लिए अब मांगा वो आशीर्वाद न किस बात का ढूंढी हो जाएंगे नहीं तो अब क्या करे बड़ा धर्म सन का चलो कोई बात नहीं बैठ जाओ बिठाए हाथ रख दिया सर पे और लगा दिए और वो एकदम उसको खिचड़ी में शाम हो गया है ना आदमी आए बेचारे देखे कहा गया और ढोट देख भर जाए तो कुटिया तो वो बाबा बाबा तो है बाबा तो चलेगा और उसको जगा रहे तो चले नहीं समाज है जड़ समझ बैठा हुआ है तो। आ बेचारे को ना तो करे क्या उठा करके किसी से ले गए और गाय जो अपने आप दौड़ गये थे बाकी भटक रहे थे को इकट्ठा करके चले गए और गांव में अब क्या करे उसको उठता है ना बोलता है ना चालता है ना सुनता है ना खाता है ना पीता न ना, हकता है न ना, पिशाब ना, करती न कुछ नहीं पड़ा है मरा एक साल दो साल करे क्या लोग उसको हला देते थे पोछते थे कपड़ा पहना देते थे भाई में करना है कि इधर का मरा कर मरा भी नहीं जिंदा क्या करे मूर्ति जैसे उसको संभालते रहे दो तीन साल के बाद महात्मा जी को याद आया अरे देखो तो वो देवता क्या कर रहा है कैसे है वो तो लौटते लौटते गांव को आए पहले गांव गए सब सबसे पकड़ ले रे बाबा क्या कर दिया आप देखो हमारे बाला कैसे पढ़ाऊंगा तीन साल हो गया अच्छा तो देखा तो वही बता और समझ गए और केचर मुद्रा से अमृतपाल कर रहा है इसको तो भाई कहो ही अब उन्होंने वापस पर उतारा हाथ रख करके जैसे उतार के खोला गाय गई लाठी लाठीकार अरे इतने तीन साल तुम तू तो आत्मानंद में रहा और आत्मान पारी सोच रहा अरे वो आनंद खराब हो गया उसके क्या ही नहीं है वो उपाधि आ है उसको बहन से लाठी क्या करे आसमान उपाधि को समय प्रकार से शोधन करके वहां तक तो क्या करे सीधे किस राष्ट्रपति अखल तो, तो है नहीं उसे क्या करना क्या नहीं करना जैसे अपने वर्तमान का यही हालत है राजनीति क्या देश भेद क्या पता है कानून फानून और बना दिया उसको मूल्य को अब समस्या खड़ा हो गया <laughs> देश के साथ भारी समस्या हो गई अब उसको पढ़ाया जा रहा है अब आ जागे अभी सीढ़ी पॉलिटिक्स क्या करेगा चे वही हाल हम लोगों का है सीधे प्रमुख ज्ञान के चक्कर में हम लोग लगे हुए हैं और रात सातवाए रा ना उपाधि का शोधन हुआ ना कुछ हुआ है और यू आर ओके फिनिश हो गया ब्रम बोधिया नहीं आता तो इसलिए कहा तक की देखो बस सूर्य भी उसे प्रकाशित नहीं कर सकता सही तसिये न तो तह प्रकाशन सामर्थ्य समझती स्वतः प्रकाशन के सामर्थ्य उसमें नहीं है चंद्रता इसी प्रकार से चंद्रता गोचर जो हम लोग की से कैसे कर और अधिक क्या मैं ये जगत भाती वह जो जगत हमें भाषित हो रहा है तत्व परमेश्वरम सुतम दीप्यमान अनुभात जब जो कुछ जगत हमें भाषित हो रहा है वो वा वास्तव उसी परमेश्वर जो है उसके भान होने पर ही उसके दीप्त होने पर भी ये साथ के दीप्त होते हैं भाषित हो रहे हैं यथा जरो अग्नि सही होगा अग्नि दहन तम अनुधह नोता जैसे गर्म जल आपको चला दिया अरे गर्म जल कैसे चलाएगा अरे जल के अग्नि के चलाने पर आप उस अग्नि वाला जल को चलाया करके व्यवहार अग्नि विशिष्ट जल ये तो जलाया ना? और अग्नि के जलाए बिना केवल जल कैसे जला देगा और अग्नि के जलाने पर ही अग्नि विशिष्ट जो जल वो जलाया ऐसा व्यवहार हो जाता है केवल जल इसे कभी जलाने से ठीक भी ऐसे, केवल लकड़ी आपको चलाने सकता, सकता। सर पर लाके लाते कैसे जंगल से आप लेकिन वही लकड़ी जब हुआ रहेगा उस अग्नि के जलाकर लकड़ी से जल गया लकड़ी से कैसे जला अग्नि के जलाए जाने पर उस अग्नि विशिष्ट लकड़ी ने जलाया तो व्यवहार कर देते है लकड़ी जलायाश अग्नि तत्व जब दाहक तत्व जब तक उस जल या लकड़ी में न होता विशिष्ट रूप तब तक वह जल या लकड़ी आपको जला नहीं सकता इसी प्रकार जब तक वह प्रकाश रूप तत्व जो है भारूप तत्व इस जगत में ना हो तो जगत प्रकाशित हो ही नहीं सकता। उसके प्रकाशित होने पर भी यही सब प्रकाशित और सूर्य से, से हमने देख लिया लाइट से हमने देख लिया किसी से तुम देख नहीं सकते दे वह नहीं है तो यथा जनोकारी अग्नि से उत अग्निमत अनुदहती नहा तत्व ठीक उसी प्रकार से कहा तो था, था, था उसी के प्रकाश से सरम इ सूर्य जगत की सूर्य जगत उसी के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है इसलिए आज शुरू ही सूर्य से किया न सुरु जागृत अवस्था का पूछा गुरु ने चेला को पूरा वेदांत पढ़ाने के बाद चेले से यही पूछा गुरु ने किन ज्योतिष तो भानुमान हनी में भगत है तुम्हारे जो हनी किन ज्योति में हनुमान मेरे लिए तो सूर्य ही प्रकाश होता है यही लोग के हिसाब से सही बोल रहा है जागृत अवस्था तो में सूर्य प्रकाश पर क्रम सत्व व्यवहार कर रहे रात्र पूछा जाता प्रदीपाधि दीपकालय ठीक है रात्र में दीपकालियों से तुम अनुभव कर ले रहे हो इसे कोई संशय नहीं लेकिन दिन और रात जो सेंद्रिय व्यवहार है इनके लिए सूर्याय दीपकालियों तुमने वह ही कर लिया लेकिन जब कोई नहीं रहेंगे तब क्या अथवा इन सब से मैंने जगत का अनुभव कर रहा हूँ ये कैसे तुम्हें जाना रविदीप देव रविप दर्शन विधव्योतिरा रविप दर्शन विधव मैं सूर्य की सहायता ऐसी तक पढ़ रहा हूँ दीपक की सहायता से मेरा अमोक को भार किया ये तुम्हें कैसे जाना तब तो उसने मेरे आंग से मैं रहा हूँ भाई सूर्य है उसका प्रकाश आ रहा है कर लेता ना सब मन कल्पना करे जा रहा है और बुद्धि उसको प्रकाशन कर रही है अच्छा You you का दर्शन है बुद्धि प्रकाशन कर रही थी तो वो कैसे तो बचा उसको भी तो कोई देख रहा है तभी तो तुमने कहा मैं बुद्धि से मन के द्वारा रचा हुआ पदार्थों को देख रहा था तुमने जाना ना इस बात को कि मैं बुद्धि से देख रहा हूँ समस्या ये होगी अगर बुद्धि को कौन देख रहा था उसमें कहा प्रकाश आया वो हार गया रह रह गया तो भी नहीं रह जाए। उस उस उस बुद्धि बुद्धि बुद्धि भी भी जाए को को देखने वाला आनंद अनुभूति का, का जो रिकॉर्डिंग करने वाला कौन था वहा में नहीं बे परम ज्योति है तबसम खुशी को ले रहा, रहा है देखो सूर्य तस्य भाषा उसी के प्रकाश से दीप्ति से सरम इदम सूर्याद जगत विभा सूर्या संपूर्ण जगत उसी से भासित होता रहा है यदेव जिसलिए ऐसा है तदेव ब्रह्म भातिच विभा इस वाक्य में क्या है वही ब्रह्म भासित हो रहा है सामान्य रूपेण और वही ब्रह्म ये सूर्याद विशेष रूपे न हो रहा है रंगे सब चढ़े भाषित कौन हो रहा है सामान्य रूपेण अभी वही है विशेष रूपेण भी जैसे आप देखते हो आजकल के साइन बोर्डों में देखिए आजकल विशेष साइन बोर्ड लाइट वाले पूरी लाइट ही लाइट होता है ग्लास पतरा रहता है सामान्य लाइट भी है और आपने जहाँ जो रंग रंग चढ़ा रखा है उसे विशेष प्रकाश भी देखा है तो सामान्य प्रकाश और विशेष प्रकाश दोनों कौन है वही है दूसरा कहानी तो इसी नहीं, इसी प्रक्रिया पर वास्तु में यही उपरा सामान्य प्रकाश है और सूर्यात विश्चित प्रकाश में उसके प्रकाश यादव के दूसरा प्रकाश ही नहीं कहने का तात्पर्य है जो कोई सामान्य भान है या